आज 10 अक्टूबर दो गुरुवार का दिवस है और हरिहर तक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है आज हम लोग जैसे दरबार उमेश सिंह जी का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं तो उन्हें हम सब आश्रम के सदस्यों की ओर से बधाई एवं दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामनाओं के साथ उन्हें हम सब लोग उनका अभिवादन करते हैं और आप आज जो पहली बार आ रहे हैं जो नवागंतुक हैं उन सबका हम आश्रम विशेष रूप से स्वागत है कुछ छोटा सा परिचय उन लोगों के लिए जो यहाँ अक्सर नहीं आते हैं या पहली बार आ रहे हैं ये आश्रम अद्वैत विद्या से संबंध रखता है जहाँ हम अद्वैत शिव दर्शन का मूलता अध्ययन करते करके जिसे त्रिग्दर्शन अथवा काश्मीर शिव में कहते हैं ये विश्व में मान्य विधा है जो अद्वैत का सर्वोच्च ज्ञान कहा जाता है इसे समझने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं है होती हैं जो उपनिषदों में पूरी होती हैं इसलिए वर्तमान में हम उपनिषदों का अध्ययन कर रहे हैं वैसे काश्मीर श्योधन के अधिकतर ग्रंथों का यहाँ पर अध्ययन का क्रम कम से कम एक बार हो चुका है ये इस आश्रम का दसवां वर्ष है और प्रति गुरुवार संध्या को इसी समय यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं जो सर्वसुलभ हैं सबके लिए हैं जो चाहे इनका उपयोग कर सकता है यहाँ पर न कोई सदस्यता है न कोई शुल्क है न कोई कपड़े या पहनाओं के बारे में कोई विशिष्टता है स्त्री पुरुष से लेकर हर कोई जो भी आना चाहे सबके लिए सुलभ है यहाँ एक पारिवारिक माहौल है यहाँ पर न कोई गुरु है न कोई शिष्य है वरन हम सब लोग मिलकर एक प्रार्थना करते हैं कि सहना ववतु सहना गुनकू सहवीर्यम करवा वह तेजस्विना वधित मस्तु माँ विदेशा अर्थात ये तैतृ उपनिषद जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसी की जो ब्रह्मानंद वल्ली है उसकी प्रार्थना है कि हम सबका परमेश्वर एक साथ पालन करे परमेश्वर हम सबको एक साथ सद्बुद्धि दे हम सबकी एक साथ रक्षा करे हम सबका पढ़ा हुआ तेजस्वी हो हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो जिससे हम उस सूक्ष्म तत्व को समझने की योग्यता प्राप्त कर सकें तो सहना वहतु सहनो भुजकतु सहवीरम करवा हम साथ में मिलकर पुरुषार्थ करें हम जितने हैं यहाँ बैठे हैं और जो यहाँ जुड़ते हैं हम सब साथ में मिलकर पुरुषार्थ करें हमारा सर्वोत्तम पुरुषार्थ क्या है परमेश्वर के अनुभव को प्राप्त करना ईश्वरानुभव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें जिसके द्वारा हम अपने हृदय में उस अंतिम सत्य को पहचान सकें जिसे हम बाहर खोजने का सदियों से प्रयास कई जन्मों से प्रयास करते आएँ लेकिन फिर भी वो हमें अप्राप्त रहा है और वो हमारे अपने भीतर के भीतर के भीतर हमारे वास्तविक रूप में हमारे वास्तविक सत्य के रूप में हमारे अहम के रूप में हमारे साथ सदा है हमसे कभी वो अभिन्न ही है कभी हमसे भिन्न हो भी नहीं सकता उस तत्व को समझने की सूक्ष्म तत्व को समझने की योग्यता प्राप्त हो सके ये हमारी वीरयता है तो सहवीर हम करवा वह और तेजस्विना वधित मस्तु माँ विद्विषा है और हम आपस में कभी द्वेष न करें हम जो यहाँ मिलते हैं और विद्या की आराधना करते हैं जो इस साधना में हम रथ हैं हम आपस में एक दूसरे को प्रेम करें हम एक दूसरे से कभी वेर न करें इस प्रार्थना के साथ हम इस पुनः इस अध्ययन का क्रम को जारी रखना चाहेंगे अद्वैत एक ऐसी अवधारणा है जिसके विश्व के समस्त बुद्धिजीवी जो गहन चिंतन करते हैं और जो अंतर प्रेरणा के धनी हैं जो अपनी अंतर प्रेरणा से परमेश्वर को या ईश्वर के अस्तित्व को समझते हैं वो जानते हैं कि अद्वैत ही सर्वोत्तम ज्ञान है और वही जो अपने आप को जानता है अपने अंतरतम सत्य को जानता है वही विश्व का ज्ञानी है और वही सब को जानता है उसी को हम यहाँ पर ज्ञानी कहते हैं तो ज्ञान ही वो है जो हमें आत्यंतिक मुक्ति दे सकता है अल्टीमेट डिलिबरेशन या आत्यंतिक मुक्ति हम उसको बोलते हैं जब हम अपने कर्मों से मुक्त हो गए हमारे बंधन हमारे कर्म हैं जब हम कुछ भी करते हैं हम किन्हीं बंधनों में जकड़ जाते हैं और उन बंधनों से मुक्त होते होते हम नए बंधनों को अपने आसपास बांध लेते हैं जैसे हम कुछ कर्म किए उनका फल भुगतने के लिए हम शरीर प्राप्त करते हैं और उस कर्म के फल को भुगतते भुगतते हैं फिर नए कर्म करने लगते हैं और यही चक्र संसार को चलाता जाता है संसार में इसी कारण से जीवन मृत्यु का चक्र सदा चलता रहता है हम मरते हैं फिर जन्म लेते हैं मरते हैं फिर जन्म लेते हैं मरते मरते हमारे साथ दो बातें होती हैं एक हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं एक हमारी वासनाएं हमारे साथ जाती हैं हमारे कर्म जो हमने किए और जो हमारी वासनाएँ जो अब तक अधूरी हैं वो हमारे साथ जाते हैं और यही हमारे पुनर्जन्म को प्रारब्ध के रूप में फिर से शरीर धारण करने के लिए मजबूर करती है तो हम इसी चक्र में घूमते चले जाते हैं और इससे मुक्ति का नाम ही मुक्ति है इसी से मुक्ति का नाम ज्ञान है और इसी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हम जो करते हैं वो संसार का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है सिर्फ इसलिए कि हम इस पुरुषार्थ को संपन्न कर सकें सिवा इसके बाकी जितने जीव जंतु संसार में हैं जो लाखों की तादाद में भिन भिन्न भिन्न योनियों में हैं वो सब भोग योनियां हैं वो मजबूर हैं वो कुछ नहीं कर सकते उस शरीर में वो कुछ भी नहीं कर सकते उस शरीर में अपने अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं और उनसे पुनः किसी समय किसी सूफल के अंकुरित होने पर किसी कर्म फल के सूफल के अंकुरित होने पर वो पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त करता है तो इस मनुष्य जन्म में इस बात की पूरी संभावना है कि हम उन कर्मों को उन कर्म कर्मों के बीजों को सदा के लिए नष्ट कर दें ताकि जब हमारा प्रारब्ध शून्य हो तो हम पुनर्जन्म के चक्र से बच जाए क्योंकि परमेश्वर के पास जाने का एक ही रास्ता है कि हम कर्म के बाहर से मुक्त हो जाएं कर्म के बाहर की पोटली लेकर हम उस सूक्ष्म पगडंडी पर नहीं जा सकते जो मुक्ति का मार्ग है मुक्ति का मार्ग सदा वो है जहाँ हम निर्भर होकर शून्य होकर जा सकते और निर्भार होने का नाम ही आध्यात्म है निर्भर होने का जो हमारा प्रयास है उसे को हम आध्यात्म बोलते हैं और वही सर्वोत्तम पुरुषार्थ है किसी भी पुरुषार्थ को आरंभ करने के लिए हमें कुछ सीढ़ियां चढ़ना होती है जब हम कुछ सीढ़ियां चढ़ जाते हैं हो सकता है शरीर हमारा साथ न दे लेकिन हम उन्ही सीढ़ियों से फिर अपनी यात्रा शुरू कर सकते क्योंकि अब हमारी अधूरी वासनाएँ सांसारिक नहीं है वरण आध्यात्मिक वासनाएं उन वासनाओं को हृदय में लेकर जो शुद्ध वासनाएं हैं जो परमेश्वर को पाने की वासनाएं हैं आत्मज्ञान की वासनाएं हैं जो हमें चाहते हैं कि हम इस बाहर से मुक्त हो जाएं, इन वासनाओं को लेकर हम अगर शरीर भी त्याग करते हैं तो जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता जी में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हम पुनः पुनः उस श्रीमान के घर जन्म लेकर शरीर प्राप्त करेंगे जहाँ से हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा वहीं से जारी कर सकते हैं जहाँ पे हमने पिछले जन्म में छोड़ी थी इसलिए सर्वोत्तम पुरुषार्थ है कि हम अपनी यात्रा आरंभ करें उसके बाद वो परमेश्वर स्वयं हमारा हाथ थाम लेगा स्वयं हमें अपने अगले जन्मों में वो स्थिति प्राप्त होगी जहाँ से हम उस यात्रा को और आगे आरंभ कर सकते हैं। हम कहेंगे कि क्या कर्मों से मुक्ति संभव है निश्चित संभव है जैसे कि उपनिषदों में और उनकी व्याख्याओं में आदिशंकराचार्य जी ने कहा कि कर्म वो होते हैं जो हमें वापस लौट लौट कर हमारे पास आते हैं और उनका परिणाम हमको देते हैं लेकिन क्या ये संभव है कि कर्म लौट कर हमारे पास ना आए वो हमें परिणाम देने से दूर रहें और तब हमारे खाते में जब कुछ भी न होगा तो वो हमारा खाता आगे नहीं बढ़ेगा कर्मों का खाता शून्य हो जाएगा इसके लिए ज्ञान ही एकमात्र तरीका है वह खाता शून्य क्यों होता है इसके लिए हम जानते हैं कि कर्म क्या हैं जब हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई उद्देश्य होता है जैसे हमने कुछ भी काम किया अगर हमने गरीब को एक चम्मच भर दूध भी दिया या उसको एक कपड़ा दिया या उसको एक रुपया दिया उसके पीछे हमारी भावनाएं होती वो भावनाएं हमारी क्या होती हैं कि इसको हम कुछ देंगे तो बदले में हमको परमेश्वर सुख देगा या बदले में हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा या हमको स्वर्ग प्राप्त होगा या हमें अगले जन्म में राजा के तुल्य आनंद प्राप्त होगा जब हम इन भावनाओं के साथ दान देते हैं वो हमारे कर्म फल पैदा करते हैं तब हम कर्म के बंधन में स्वयं को डाल लेते हैं इस समय जब हम किसी अच्छे की अपेक्षा से दान करते हैं तो वह हमारा कर्म बंधन का कारण बन जाता है जब हम कुछ बुरा करते हैं हम सोचते हैं कि इसके पास ही पैसा रखे हम चुपचाप निकाल लें इसको पता भी नहीं चलेगा हमने किसी का हितहरण कर लिया किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया किसी का धन हड़प कर लिया किसी से कुछ ले वापस देने से इनकार कर दिया या हम ले भूल गए प्रमादवश तो ऐसी हर स्थिति में हमें दुष्कर्म का फल प्राप्त होता है उसको भोगने के लिए भी हमको शरीर प्राप्त करना पड़ता है और सत्कर्म का फल भोगने के लिए भी शरीर प्राप्त करना पड़ता है और उन नए शरीरों में हमसे नए कर्म होते हैं उन नए कर्मों में फिर हम फिर से उलझते चले जाते हैं और यह अनंत क्रम कई हजारों जन्मों तक चलता रहता है जब तक कि हमें किसी विशिष्ट परिस्थिति में हमें ज्ञान की लालसा न जागे और हम ज्ञान की ओर अग्रसर न हों तब तक ये कर्म चलता रहता है ये समस्त कर्मों को संचित कर्म कहा जाता है क्योंकि ये हमारे आत्मा पर आवरण की तरह संचित होते चले जाते हैं और वो तब तक नष्ट नहीं होते जब तक हम उनका फल नहीं भुगत लेते हैं। इसके अलावा कुछ फल भुगतने के लिए जो परिपक्व हो जाते हैं उनके लिए हमारा जो वर्तमान जन्म होता है उसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं जिनके कारण ये जन्म हुआ अभी प्रारब्ध कर्म तो हमको भुगतना हमारी मजबूरी है क्योंकि हम शरीर प्राप्त कर चुके हैं इससे मुक्त होना आप संभव नहीं है इनसे परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा सहन करने की शक्ति प्राप्त कर सकते इसके अलावा कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हम वर्तमान में करे जा रहे हैं और हमारे खाते में जोड़े चले जा रहे हैं जो हम वर्तमान जन्म के कर्म हैं शुभ कर्म हैं अशुभ कर्म हैं संचित कर्म हैं प्रारब्ध कर्म हैं और इसके अलावा जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं जब हम अपने आप को रामलाल श्याम नहीं समझते जब हम अपने आप को हिंदू मुस्लिम नहीं समझते जब हम अपने आप को हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नहीं समझते वरन हम समझते हैं कि मैं चैतन्य हूँ मैं ईश्वर हूँ मैं शिव हूँ और मैं यही मेरी आत्यंतिक पहचान है ये अनुभव की बात आप सड़क पर कहोगे कि मैं शिव हूँ तो लोग पीटेंगे अगर तुम सड़क पे बोलोगे कि मैं भगवान हूँ तो आपको निश्चित रूप से मार खानी पड़ेगी लेकिन ये अनुभव का विषय है जब आप जानते हो तो आपके अंतरात्मा से आवाज आती है शिव अहम मैं शिव वो व्यक्ति आनंद से ऐसा जुड़ जाता है कि उसके आनंद में फिर कोई सेंध नहीं लगा सकता उसका आनंद फिर कभी कम नहीं हो सकता उसका आनंद अब हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है दूसरी बात वो जो कुछ करता है उस कर्म को आगामी कर्म कहते हैं इस समय उसको कोई कर्मफल प्राप्त नहीं होता इस तरह से वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के बाद शिव हो जाता है और जैसे शिव बिना किसी पूर्वाभास के पूर्वाग्रह के कार्य करता है वैसा ही वो व्यक्ति काम करता है तो हम कहते हैं कि हम अगर दान दें तो कर्मफल के बंधन में बन गए हम बुरा करें तो कर्मफल के बंधन में बन गए तो फिर हम कैसा करें कर्म फल के बंधन में हम न बंधे, तो ऐसा करने के लिए मात्र एक ही बात है कि हम उन कर्मों को प्रेम से करें मात्र प्रेम की भावना हो अगर हम किसी को दें तो दान की भावना न हो वरन प्रेम की भावना हो अगर हम किसी का हित करें तो प्रेम से करें आहित करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता उनके लिए जो हृदय में प्रेम संजो क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम है वो अहित करने का सोच भी नहीं सकते दूसरी बात यह है कि हम जो कार्य करते हैं वो जब प्रेम से करते हैं तो हमारे हृदय में एक प्रकाश होता है वो प्रेम का प्रकाश होता है अंधकार और प्रकाश कभी एक साथ रह भी नहीं सकते जब जिसके हृदय में प्रेम का प्रकाश है वो अहित करने का किसी का हड़पने का किसी का हित हरण करने का सोच भी नहीं सकता इसलिए उस स्थिति में मनुष्य कर्म फलों से मुक्त होता है इसलिए रधे में जब प्रेम का विकास हो प्रेम का प्रकाश हो वही स्थिति ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम स्थिति है और उसी स्थिति में मनुष्य जब आता है तो उसे ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता हासिल होती है अब यहाँ तेतरी उपनिषद का वर्तमान में हम अध्ययन कर रहे हैं तेतृय उपनिषद में तीन अध्याय हैं जिनको वल्लियाँ कहते हैं वल्ली यानि लता जो पेड़ों पर चढ़ जाती है उसे लता कहते हैं जो पेड़ों का आसरा लेकर उस पेड़ के ऊपर अपना घर बना लेती है उसे लता कहती हैं यहाँ पर उसे वल्ली कहते हैं संस्कृत में वल्ली यानी लता तो तीन लताएं हैं या तीन वल्लियाँ हैं प्रथम है शिक्षावल्ली दूसरी है ब्रह्मानंद वल्ली और तीसरी है भृगुवल्ली ऐसे तीन वल्लियां हैं जो तीन वल्लियों में या तीन अध्यायों में यहां पर ये तैतृय उपनिषद व्याख्यायित है ये कृष्ण यजुर्वेदीय तैतृ आरण्य के तीन अध्याय हैं सातवां, आठवां नौवां अध्याय सातवां अध्याय जिसे शिक्षा वल्ली कहते हैं यहां पर वैदिक रूप से श में बड़ी की मात्रा लगी है शिक्षावल्ली कहते हैं दूसरी जो आठवीं अध्याय है जो उसे ब्रह्मानंद वल्ली कहते हैं और दूसरा तीसरा जो नवा अध्याय है उसे हम वल्ली कहते हैं इस तरह से ये तीन वल्लियां हैं और इसमें जो दूसरा और तीसरी दूसरी और तीसरी वल्लियां हैं उन्हें वारुणी उपनिषद भी कहा जाता है यह शिक्षा वल्ली हमें उन गुणों के विकास के बारे में बताती है जो हमारे लिए परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक या जरूरी कि जिन गुणों के विकास के द्वारा हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते किसी भी कार्य के लिए हमको न्यूनतम अर्हता की ज़रूरत होती है अगर आप किसी नौकरी के लिए अप्लीकेशन देते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता होती है उस योग्यता के आधार पर ही नौकरी मिलती है अगर आप कहेंगे कि ये मेरे को वजन उठाना है तो आपकी मैं मा, मांसपेशियों में न्यूनतम बल होना भी जरूरी है तभी वह हम वो वजन उठा सकते हैं ऐसे ही परमेश्वर को जानने के लिए कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं जिन आवश्यकताओं का हम तदंतर विकास कर सकते हैं अपनी अध्ययन से और अपने कौशल से तो प्रवचन और अध्ययन स्वाध्याय और प्रवचन ये दो इसके मूल हैं जिनके द्वारा हम अपनी इन योग्यताओं का विकास कर सकते हैं इसके पीछे फिर मिलती है परमेश्वर की कृपा उसका अनुग्रह वो जिस पर अनुग्रह होता है वो अहेतुक अनुग्रह है उसके पीछे कोई तर्क नहीं कोई कारण नहीं ईश्वर हमारे कई जन्मों को पिछले जानता है और आने वाले कई जन्मों को जानता है इसलिए उसका अनुग्रह इस जन्म में हमको कभी समझ में नहीं आता किसको मिलेगा क्यों मिलेगा कब मिलेगा ये उसकी परम स्वतंत्रता है इसलिए हमको अपनी अनुकूलता प्रस्तुत करनी है परमेश्वर को उसका अनुग्रह देना ये उसका स्वातंत्र है हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको इस योग्य बना कि तेरा अनुग्रह हमको प्राप्त हो इस योग्यता के लिए हमें क्या करना है उसका नाम शिक्षावल्ली है शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक हैं अनुवाक के सब चैप्टर छोटे छोटे बारह चैप्टर जिनका हमने अध्ययन अब पिछले कुछ हफ्तों में करना जारी रखा इन इनमें हमको मुख्य रूप से हमको ये विकास की बात होती है कि हमारे अंतस का विकास क्रमबद्ध रूप से हम कैसे करें हम कैसे कॉन्सेप्ट्स बनाएं कारण क्या है कि जहाँ बाहर की दुनिया को गिनना है तो हमको कई जन्मों से हमारे मन में ऐसी भावना है कि बड़े आसानी से गिन लेते हैं हम किसी को भी उंगली दिखाना हो बड़ी आसानी से दिखा देते हैं अच्छा ये ये ये लेकिन जब खुद को उंगली दिखाना हो तो बड़ा कठिन है लेकिन आप जो भी इसी उंगली को यही उंगली दिखाना तो असंभव प्रतीत होता है इस उंगली से हम सबको दिखा सकते हैं थोड़ी कठिनाई से मैं अपने आप को भी उंगली दिखा सकता हूँ पर इस उंगली से इसी उंगली को दिखाना बड़ा मुश्किल है ये नितान्त अंदर से अनुभव कर सकते हैं कल्पना कर सकते हैं भावना कर सकते हैं लेकिन इस उंगली से इस उंगली को दिखा नहीं सकते हैं यही कठिनाई है अद्वैत को समझने की यही कठिनाई है ईश्वर को जानने की हम ईश्वर के हम साक्षात दर्शन करना चाहें तो हमारे अंतस का ही प्रोजेक्शन है हमारे अंतर का ही प्रतिबिंब है जो हमको दिखाई देता है सचमुच में परमेश्वर सबका ही है चारों ओर है और परमेश्वर ने जब दुनिया बनाई तो किसी को ठेका नहीं दिया था कि चंद्रमा तुम बनाओ धरती तुम बनाओ आकाश तुम बनाओ नर्मदा तुम बनाओ गंगा तुम बनाओ लेकिन वरण उसने अपने आप से सब कुछ निकाला अपने ही अंत से उसने समस्त संसार बनाया तो फिर ये संसार क्या है ये संसार ईश्वर ही तो है ठीक जैसे दो पत्ते आपस में लड़ें लेकिन उन्हें अगर ये भान हो कि हम दोनों एक ही जड़ से पोषण पाते हैं हम एक ही पेड़ के हिस्से हैं तो फिर उसमें लड़ाई प्रतिस्पर्धा किस बात की हम कहते हैं कि ज्ञान से मनुष्य पाप और पुण्य से मुक्त होता है न पापम न पुण्यम यह कथन है उपनिषदों का कि पाप नहीं पुण्य नहीं तुम दोनों से ऊपर उड़ जाते हो जब कोई कार्य करते हो तो न उस कार्य में तुमको पाप लगता है न उस कार्य में पुण्य लगता है क्योंकि पुण्य भी बंधन का कारण है पाप भी बंधन का कारण है पुण्य भी उतना ही बड़ा कारण है क्योंकि पुण्य सोने की जंजीर है सोने की बेड़ी है तो पाप लोहे की बेड़ी है लेकिन बेड़ियाँ दोनों हैं मुक्ति का मार्ग मात्र प्रेम से आता है मुक्ति का मार्ग मात्र मोहब्बत से आता है वो रास्ता जब आध्यात्म में हम अख्तियार करते हैं वो रास्ता हम चुनते हैं तभी मुक्ति में हम आगे अग्रसर हो पाते हैं अक्सर होता क्या है धर्म की असहिष्णुता के कारण धर्म की कट्टरता के कारण हम उस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं हम सोचते हैं ये प्रतिस्पर्धा है धर्मों के बीच में वरन हम ये बहुत गलत सोचते हैं धर्म आरंभिक रूप से अध्यात्म की पहली सीढ़ी है और धर्म हमको वो योग्यता प्रदान करता है जैसी ये शिक्षावल्य प्रदान करती है धर्म हमको वो योग्यता प्रदान करती है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के अस्तित्व को समझ सकें वरण हम धर्म को इस तरह से जाने कि धर्म हमको अंतर यात्रा के लिए प्रेरित करता है धर्म हमको ईश्वर पर विश्वास करने को प्रेरित करता है धर्म हमको अपने अंतर बल को विकसित करने के लिए बल प्रदान करता है प्रेरणा देता है कि हम अपने अंतस को विकसित करें अंतर का बल प्रदान करें उस बल के द्वारा हम उन मान्यताओं का सामना कर सकें जो अशुद्ध मान्यताएँ संसार की ओर दौड़ने की जो प्रवृत्ति है लालसा है उस पर हम लगाम लगा सकें उसी का नाम धर्म है लेकिन हम धर्म की विपरीत व्याख्या करते हैं धर्म को प्रतिस्पर्धा का कारण बना लेते हैं धर्म को वैमनस्य का कारण बना लेते हैं धर्म में हम अपने आप को उच्च नीचे का बात करते हैं है कि हमारा धर्म उच्च है किसी का नीचे हम धर्म की अगर बात करें तो हमारी दृष्टि अंदर होती बाहर होती नहीं तो बाहर हम किसी और से तुलना करने की प्रयास भी कैसे कर सकते जहाँ तुलना है वहाँ धर्म नहीं है धर्म तो वहाँ है जहाँ सब कुछ एक सब कुछ एकता है सबके बीच में एक यूनिटी है एक कार में जैसे टायर प्रतिस्पर्धा नहीं करता ब्रेक से ना ब्रेक इंजन से प्रतिस्पर्धा करता है ना वो स्टेरिंग से प्रतिस्पर्धा करता है क्योंकि वो आपस में मिलके ही तो चल रहे हैं और आपस में एक भी अगर नाराज़ हो जाएगा तो गति रुक जाएगी ऐसे ही ब्रह्मांड है जहाँ पर कि हर कोई एक दूसरे पर पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है पूर्ण रूप से एक दूसरे पर निर्भर है इंटरडिपेंडेंसी है जहाँ हम एक दूसरे पर निर्भर हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो बेकार है कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी कार्य का नहीं है हम कहेंगे इसमें तो बहुत बुरे बुरे लोग भी हैं संसार में चोर भी हैं उचके भी हैं अपराधी भी हैं लेकिन वे भी परमेश्वर का स्वरूप है उसमें हमको जो अपराध दिखता है जो हमको उनमें बुराई दिखती है उनमें जो हमको अवंछित दिखाई देता है वो हमारे अपने पूर्वजन के कर्मों का फल है जो हमारे सामने वो अवांछनीय स्थिति लेकर आते हैं वो तो शिव है वो तुम्हारे लिए अवांछनीय स्थिति इसलिए लाता है क्योंकि हमारे कर्म हमने ऐसे ही किए थे हमने इन्वाइट किया था हमने आमंत्रण भेजा था कि मेरे घर चोरी हो इसलिए चोरी होती है हमने आमंत्रण भेजा था कि मेरे साथ धोखा हो इसलिए धोखा होता है हमने कई जन्मों में आमंत्रण भेजा था कि मेरे साथ छल हो इसलिए छल होता है हमारे लिए छल करने को शिव ही आता है छल करने को कोई दूसरा नहीं आता क्योंकि और कोई दूसरा है ही नहीं संसार में इसलिए हमको जो बुराई दिखती है उसमें भी शिव हो जो अच्छाई दिखती है उसमें भी शिव हो इसलिए तो प्रतीक रूप से शिव भूत पिशाचों को भी साथ लेके चलते हैं जहाँ संत और ऋषि भी साथ चलते हैं तो भूत पिशाच भी साथ चलते हैं क्योंकि वो दोनों के पोषक हैं जहाँ अच्छाइयाँ हमको दिखाई देती है वहाँ बुराइयों के भी पोषक शिव हैं क्योंकि शिव शिवत्वता सबको साथ लेकर चलती है हम शिव को शून्य कहते हैं क्योंकि वहीं से शुरू होती है एक दो तीन चार वहीं से शून्य होती है ऋण एक ऋण दो ऋण तीन यानी नेगेटिविटी ऋणात्मकता भी वहीं से शुरू होती है इसलिए हम शून्य कहते हैं क्योंकि शून्य वो स्थिति है जो दोनों को काबू में रखती है दोनों को अधिकार में रखती है और दोनों पर अपना पूर्ण स्वामित्व रखती है तो यहाँ पर शिक्षावली में हमको एक कॉन्सेप्ट्स दी गई एक अवधारणा दी गई कि हम परमेश्वर को इस संसार के अद्वैत को कैसे समझें उन्होंने बताया शुरू में कि हम उनको शब्दों से समझ सकते यहाँ पर अपन ने कुछ चूँकि कुछ लोग नए हैं इसलिए उनको फिर से पुनर्व्याख्या करने में कोई हर्ज नहीं है जिसे एक शब्द लिया हमने रस उसमें एक है र एक है स दोनों जब करीब आते हैं एक है पूर्ववर्ण एक है उत्तरवर्ण दोनों जब करीब आते हैं तो उसमें एक संधि होती है उस संधि से बनता है रस एक शब्द बना जिसको हम बोलेंगे रस जब हम इसका उच्चारण करते हैं अब यहाँ पर ध्यान दें कि रस अपने आप में कुछ भी नहीं है जब हम उसका उच्चारण करते हैं रस तो उस उच्चारण करने वाले की आत्मा से ये जुड़ जाता है उच्चारण करने वाले के अंतस चेतना से ये शब्द जुड़ जाता है और वो एक अर्थ का प्रक्षेपण करता है और सामने वाले के कान में जब ये पड़ता है तो वो उसका मतलब लगाता है रस उसके हृदय में फिर उस रस का अर्थ जागृत हो जाता है यहाँ पर प्राण क्या है उस रस शब्द का रस क्या है उस रस शब्द की जान क्या है न तो रम है न समय है न वो संधि में है वरण उस संधान में है जो एक चैतन्य उसको देता है जो एक व्यक्ति बोलता है रस उसमें उस रस शब्द की जान है उसमें उस रस शब्द का प्राण है इसलिए प्राण प्रतिष्ठा उस रस शब्द में वो चैतन्य करता है ऐसे ही संसार के समस्त रेत का कण हो चाहे भगवान की मूर्ति हो चाहे ये आसमान का सूर्य हो चाहे चंद्रमा हो चाहे धरती हो चाहे यहाँ पर ये चंद्रमा सितारे हों या पर ये जो बल्ब जल रहे हैं बिजली के ये हो, हर एक की प्राण प्रतिष्ठा उसी चैतन्य कर रखी है उस चैतन्य का ही बल है जिसे हम स्वातंत्र्य शक्ति कहते हैं जिससे पंखा भी चल रहा है बिजली जल रही है मेरे मुँह से आवाज़ आ रही है आपके कान में पड़ रही है ये सब कुछ चैतन्य का ही रूप है चैतन्य ही है जो इन सबको अपना अपना कार्य करने की क्षमता देता है ज्ञान की क्षमता चैतन्य देता है और क्रिया की क्षमता भी चैतन्य देता है यहाँ पर थोड़े से मतभेद भी होते हैं लेकिन उन मतभेदों का फिलहाल हमारे लिए कोई मायना नहीं है क्योंकि वैदांतिक जो अवधारणाएँ हैं और जो तांत्रिक अवधारणाएँ हैं दोनों के बीच में कुछ भेद हैं जो वो भेद तात्विक दृष्टि से उनको देखने की ओर है जैसे वेदांत कहता है कि ब्रह्म निष्क्रिय है ब्रह्म मात्र देखता है वो कुछ नहीं करता माया ही संसार को बनाती है शिव सूत्र कहते हैं कि माया शिव की ही शक्ति है और शिव ने अपनी इच्छा से स्वयं को आवृत्त किया उन पाँच आवरणों में डाला जिसके दौरा वह संसार को देखता है इसलिए अपने आप को सीमित करने के लिए वह सीमांतर कार्य शक्ति माया उसकी स्वयं की ही शक्ति और शिव कभी फुर्सत में नहीं बैठता वो सतत क्रिया करता है सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान और अनुग्रह ये पाँच क्र, क्रम वो सदा चलाता रहता है और पाँचों एक साथ चलते हैं सृष्टि करता है तो वो स्थिति करता है पालन करता है तो सोमवार भी करता है सोमवार करता है तो अपने सच्चे स्वरूप को छिपा लेता है तिरोधन करता है और वो योग्य साधक या योगी योगी के सामने अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है या ना अनुग्रह कर देता है और उसी अनुग्रह के लिए हम यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे है परमेश्वर हमें वो दृष्टि दे जिस दृष्टि से तू इस संसार को देखता है उस अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो यहाँ पर हमने शिक्षावली के अंदर सबसे पहले प्रार्थना की थी कि हे मित्र सूर्यदेव तुम हमारे अनुकूल हो हे वरुण तुम अन... अनुकूल हो हे अर्यमा तुम हमारे अनुकूल हो हे वायु तुम हमारे अनुकूल हो ताकि हम इस यात्रा को आरंभ रख सके अंत में कहते हैं कि शांति शांति शांति तीन बार हम शांति कहते हैं ताकि हमारे राह में जो विघ्न आते हैं हमारे इस अनुष्ठान को पूर्ण करने में जो विघ्न आते हैं वो विघ्न न आए जब कहते हैं कि तीन तरह के विघ्न आते हैं अधिदेविक अधिभौतिक और आध्यात्मिक अधिदेविक बहुत बाढ़ आ गई खूब तेज बरसात हो गई भूकंप आ गया जहाँ पर हमारा कोई बस नहीं परमेश्वर की इच्छा देवता की इच्छा कह के चलते हैं या सूखा पड़ गया फसलें बिगड़ गई ये सब अधिदेविक बाधाएँ हैं <coughs> एक भौतिक बाधाएँ होती हैं जो संसार में हमको राह के रोड़े के रूप में मिल जाती हैं कभी आप जा रहे थे किसी अच्छे काम के लिए रास्ते में कोई मिल गया जिसको आप मना नहीं कर सकते दोस्त मिल गया उन्हें कहा नहीं यार भैया मेरे को मेरा ये काम करना पड़ेगा आप जा रहे थे किसी आश्रम में आप सोचा था आज चलो बड़ा अच्छा कार्यक्रम है लेकिन उस वक्त आपको दूसरा काम बीच में आ गया ये इस प्रकार की बाधाएँ अधिभौतिक है, बाधाएँ हैं फिजिकल हिंडरेंसेस है कई बार आपकी गाड़ी में बैठ के जाना था आपको गाड़ी ख़राब हो गई अब आपने सोचा कि हम जाना तो था अब काम भी बहुत अच्छा था गाड़ी ख़राब हो गई रेल में बैठे थे सुबह हमको एक बहुत अच्छे संत से मिलना था लेकिन रेल रात में लेट हो गई अब हम उससे मिल ही नहीं पाए ये अधिभूतिक बाधाएं है कहलाती हैं इसके अलावा आध्यात्मिक बाधाएं है होती हैं आध्यात्मिक बाधाएँ है हमारे शरीर संबंधी होती हैं जो हमारे शरीर में अब हमारे कान ही बंद हो गए हम कैसे प्रवचन सुनेंगे हमारे कान सुनने से इनकार कर देते हैं आँखें देखने से इनकार कर देती हैं शरीर चलने से इनकार कर देता है समाज हमारी कमज़ोर पड़ जाती बुद्धि चातुर्य कम हो जाता है तेजस्वीता कम हो जाती है उन परिस्थितियों में हम चाहकर भी ये अनुष्ठान नहीं कर सकते इसलिए आज अगर परमेश्वर ने हमारी आँखें कान नाक हाथ पैर शरीर साबुत और अच्छा रखा है हम चलने फिरने समझने सोचने की हालत में हैं तो ये अंतिम समय है जब हम निर्णय लें कि हम उस यात्रा पर आज से चल निकलेंगे हमारी अंतर यात्रा को हम आरम्भ कर देंगे क्योंकि कल हमने क्या देखा पता नहीं कल हम रहें न रहें रहें भी तो इस स्थिति में रहें न रहें कि हमारा शरीर हमारा साथ दे तब हमें हमारे गुरुदेव कहते थे कि आध्यात्म का कार्य यौवन का कार्य है क्योंकि ये पुरुषार्थ का कार्य है क्योंकि इसके अंदर तुमको नैतिक बल की जरूरत है इसलिए आरंभ करो तो कम उम्र में करो ताकि तुम्हारे पास जीवन का धन भी हो यौवन हो बुद्धि की तीक्ष्णता भी हो और समय भी हो इन सब के लिए कहते हैं लेकिन जब भी हम जागे तब सवेरा अगर हम अब तक का समय खो भी चुके हों तो अब कुछ भी बिगड़ा नहीं जो है हमारे सामने है। जो बचा है उसका हम उपयोग करें बाकी फिर वो हाथ थामने वाला बैठा ही है आगे चल के अगर हमारा शरीर छूट भी जाएगा तो आगे वो हाथ थामने को बैठा है इसके आगे हमने ये देखा था कि परमेश्वर की कॉन्सेप्ट को कैसे बनाए एक हमने बताया इन शब्दों से संधियों और के द्वारा है दूसरा हमने बताया था व्याहृति रूप से व्याहृतियाँ क्या हैं आप जो जु, भी थोड़ा भी कर्मकांड जानते हैं वो सब जानते होंगे इसके अलावा जो गायत्री मंत्र जबते हैं वो भी जानते होंगे भूर्भुह स्व ये तीन व्याहृतियाँ वेदों में प्रसिद्ध है भूह भो, भूह और स्व जहां भू क्या है ये धरती है भूह क्या है अंतरिक्ष है और स्व क्या है स्वर्गलोक है या द्युलोक है ये तीन लोगों की अवधारणा वेद में है कि एक धरती लोक है एक स्वर्ग लोग है और बीच में अंतरिक्ष लोग हैं जो दोनों को जोड़ता है लेकिन एक चौथी व्याहृति चौथी व्याहृति के बारे में ऋषि ने कहा कि चौथी व्याहृति है जो इन तीनों की जनक है ये तीनों उसकी संतानें हैं ये जो तीनों व्याहृतियाँ हैं भूह भूह और स्वह ये तीनों व्याहृतियाँ चौथी व्यारहृति मह की उपज है मह के द्वारा ये तीनों व्याहृतियाँ उपलब्ध होती हैं इसलिए महा ब्रह्म है अब यहाँ पर हमको समझने के लिए क्या कहते हैं कि जैसे तीन लोग हैं धरती अंतरिक्ष और द्विलोक ऐसे ही व्यहृतियों को समझाने के लिए बोलते हैं कि जैसे एक शिक्षक होता है एक शिष्य होता है उनके बीच में शिक्षा होती है और तीनों को कौन बल प्रदान करता है प्रवचन या अध्यापन वो उसको बल प्रदान करता है तो महा क्या है अध्यापन महा है जिसके द्वारा इन तीनों का अस्तित्व प्रबल होता है ऐसे ही इन व्यावृतियों के द्वारा भिन्न भिन्न रूप से हम संसार को और ब्रह्मांड को समझ सकते हैं कि जो तीन हैं जो भिन्नता है उसके बीच में एक जनक है एक क्रिएटर है एक पैदा करने वाला एक पिता छिपा हुआ है उन तीनों के पीछे एक ही पिता है जिससे तीनों पैदा हुए है हम कहते हैं तो ये तो धरती है वो स्वर्ग है लेकिन धरती और स्वर्ग और बीच को जोड़ने वाला अंतरिक्ष इन तीनों के लिए एक ही पिता है जिसको हम परम पिता कह सकते हैं परशु कह सकते हैं ब्रह्म कह सकते हैं वही हमारा टारगेट वही हमारा लक्ष्य है उसको जानना ही हमारी अपनी पूर्णता की कुंजी है हम उसी को जानना चाहते हैं जो इन भूभ स्व का पिता महारूप से उपलब्ध है इसके अलावा हमने पांच रूप से ब्रह्म की उपासना समझी थी यानी पांच के रूप में जैसे पांच इंद्रियां और इन पांच इंद्रियों को कौन है जो उपयोग में लाता है कौन है जो इन पांच इंद्रियों को समन्वय करता है आंखें देखती है कान सुनते हैं नाक सुनती है चमड़ी छूती है जुबान चखती है इन सबके बाद हम इनको आपस में तालमेल से काम में लाते हैं आप किसी चीज़ को चखने के पहले आंख से देखते हो कि ये क्या है कभी है? हमने देखा कि गोबर को चख रहे हैं हम हम चखते क्योंकि हमको मालूम है खाद्य नहीं है हम घास को खाते हैं हमको मालूम है हमको घास खाने लायक नहीं है इसलिए पहले आंख से देखते हैं रोटी होती तो पहले देखते हैं नाक के पास आती है सुबते हैं देखते हैं ये खाने लायक है बासी तो नहीं है उसके बाद में हम उसको चखते हैं तो आँख नाक जबान हमारे हाथ उंगलियाँ ये आपस में तालमेल करते हैं ये तालमेल करने वाला कौन है कौन है इनके पीछे जो इनको एक सूत्र में बांधता है हम कहते हैं कान से सुना कि काका जी बीमार है और पैर चल दिए तो कौन है जिसने कान से सुनी ही बाद भी समझी और पैरों को आज्ञा दी कि चलो काका जी के पास चलते हैं काका जी बीमार है। तो पैर चल दिए कान से सुन के से देखा कि बच्चा गिर रहा है पैर दौड़ पड़े उसको बचाने के लिए तो इन इंद्रियों का समन्वयक कौन है कॉर्डिनेटर कौन है इन सब के बीच में कोई ऐसी शक्ति है जो इन सबको समन्वय से रखती है वो ब्रह्म है क्योंकि ब्रह्म को हम ऐसे सीधे सीधे नहीं समझ सकते उंगली दिखा नहीं सकते इसलिए उसको अंतर प्रज्ञा को जागृत करके ब्रह्म को समझ सकते हैं क्योंकि ब्रह्म को समझना है तो अपने आप को समझना है अपने अंतस को समझना है इस संसार के कोऑर्डिनेशन को समझना है इस संसार के, के समन्वय को समझना है संसार की एक दूसरे पर निर्भरता को समझना है तब हम ये समझ सकते हैं कि ये क्या है इसके अलावा हमने फिर उसका तो पढ़ा था कि हे परमेश्वर मुझे बुद्धि दे हे परमेश्वर मुझे तेज दे हे परमेश्वर ब्रह्मचारी गण, ब्रह्मचारीगण गण, मेरी ओर आवे और मैं उनसे ज्ञान प्राप्त करूं और मेरा सुना हुआ स्थिर हो यानी मैं जो बात सुनूं ऐसा नहीं हो कि इधर से सुन के इधर से निकल जाए मैंने आज सुनी घर जाके फिर भूल गया तो परमेश्वर से वो ऋषिगण कहते हैं कि प्रार्थना है कि है देव हमारा सुना हुआ पुष्ट हो स्थिर हो वो हमारे हृदय में आत्मसात हो जो ज्ञान हम सुने वो ज्ञान खाली कान तक न रह जाए वरन वो मेरे हृदय में आ आग। उसके आगे विहारतियों के बाद हमने पांच रूप से ब्रह्म की उपासना पांच रूप से हम जैसे अभी बताइए पांच इंद्रियाँ ऐसे ही हम पांच पंक्तियाँ होती हैं पंति छंद होते हैं जिसके द्वारा हम ब्रह्म को समझ सकते हैं क्योंकि जब हम एक छंद को देखते हैं तो हमारे हृदय में चाहे हम कितने भी कम समझते हो इतना जानते हैं कि छंद का करता ज़रूर है इसका लिखने वाला जरूर है अगर आपको एक टेबल पर कविता लिखी दिखाई देगी तो आप पक्का समझोगे पता नहीं कौन है लेकिन कभी तो है इसके पीछे अगर आपको एक मटकी दिखाई देगी तो कुम्हार तो है इसके पीछे चाहे हमको आज न दिखाई दे हम साल भर से देख रहे हैं मटकी यहाँ रखी है पता नहीं पाँच बरस पहले खरीदी थी लेकिन कुम्हार तो है आज जीवन जिंदा है नहीं है कहाँ है कैसा है हमको नहीं मालूम लेकिन कुम्हार तो है इसलिए जब हम कोई रचना को देखते हैं तो रचनाकार तो है इसलिए इस संसार को जब हम कविता के रूप में देखते हैं पंक्ति के रूप में देखते हैं छंद के रूप में देखते हैं तो इसका छंदकार ज़रूर है इस संसार का छंद पैदा करने वाला लिखने वाला इस संसार का क्रिएटर उसका जरूर है और वही चैतन्य रूप से है आत्मा के रूप से है वही है जिसको हम कृष्ण चैतन्य कह सकते हैं परशु कह सकते हैं भगवान कह सकते हैं और जो भी नाम पसंद हों उसको सैकड़ों नाम है पर वो है एक क्योंकि एक से ज़्यादा कप्तान कभी किसी जहाज़ में होते नहीं है तो इतने बड़े संसार के जहाज़ को अगर एक से ज़्यादा कप्तान चलाएंगे तो वो जहाज़ छिन्न भिन्न हो जाएगा इसलिए एक ही कप्तान है और उस कप्तान के नाम हमने अपने अपने अलग अलग रख दिया और उन नामों पर ही झगड़े करते हैं हम कि ये हमारा नाम है कप्तान का वो कप्तान हंसता है इस बात पर कि हम पर तुम झगड़ते हो मैं तो एक ही हूँ मेरा नाम तुमने अलग अलग रख दिया इससे मेरे आत्यंतिक स्वरूप पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मैं जो हूँ वो लेकिन तुम उस नाम पर झगड़ते हो झगड़ो उस पर कि तुम उसकी ओर आ रहे हो या नहीं आ रहे लेकिन हम उस झगड़े को भूल जाते हम अपने आप से नहीं झगड़ते कि हम संसार की ओर क्यों भाग रहे हैं हम ईश्वर की ओर क्यों नहीं जाते हम संसारी काम में इतने क्यों उलझ गए कि हमें परमेश्वर के लिए मिनट भर का टाइम नहीं है लेकिन उसके लेने झगड़े हम झगड़ेंगे जगड़े, उसके नाम पर झगड़ेंगे कि उसका नाम ये क्यों रखा इसका नाम ये नहीं इसका नाम ये है इन चीज़ों में उलझने से ही हम वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जब आप परमेश्वर की खोज करो तो चैतन्य के सर्वोत्तम सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट स्तर से कम पर कभी समझौता मत करें बीच में हम कहेंगे कि वो रूप आएंगे बीच में हमारे पास जो ब्रह्म के स्वरूप आएंगे वो ऐसे स्वरूप आएंगे जिसमें कोई रूप है उन रूपों से उलझना मत किसी मूर्ति से उलझना मत किसी मंदिर से किसी तीर्थ से किसी नदी से उलझना मत वो सब प्रणम्य हैं वो सब प्रशंसनीय हैं वो सब पूज्य हैं लेकिन उसके आगे ही वो बैठा है इन सब के बाद वो बैठा है जो इन सबका करता धरता है इसलिए पांत रूप का मतलब होता है अगर मूर्ति भी है तीर्थ भी हैं पवित्र नदियाँ भी हैं संत भी हैं तो फिर इनका करने वाला कौन है इन सबका करने वाला कौन है जैसे तुलसीदास जी कह गए थे कि तुम जग पैखन न तुम देख हारे विधि हरे शंभु नचावन हारे संसार तो दृश्य है जिसको तुम देखते हो क्योंकि तुम्हारे लिए तो वो अपनी ही जाई है संसार अपनी ही रचित संसार है तो जग पैख न तुम तो देखना हारे हो विधि हरि संभ ब्रह्मा विष्णु महेश तुम तीनों के कर्ता हो इन तीनों को बनाने वाले हो इन तीनों के इसेंशियल नेचर हो इन तीनों के कारण हो अब जब ये बात आपको समझ में आती है तो फिर आप क्यों उलझोगे किसी नाम पर आप जानोगे उसका नाम कुछ नहीं है वो वह है उसे फिर तुम भ्रह्म करो चाहे कुछ और नाम दो जो आपको पसंद हो तो पान तो उपासना होती है उसके बाद में ओंकार रूप से उपासना ओंकार रूप से उपासना में हम कहते हैं कि ओम परमेश्वर है वो परमेश्वर की आवाज़ भी है परमेश्वर के हस्ताक्षर भी हैं भगवान अगर दस्तखत करेगा तो ओम लिखेगा वो आवाज़ करेगा तो ओम करेगा ओम के द्वारा ऋषिगण असर्षण करते थे हुंकारा भरते थे हमने कहा कि गुरुदेव मुझे ज्ञान दो बोलते ओम यानी हाँ मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा कि गुरुदेव मुझे यज्ञ करना है वो तो कहते थे ओम यानी हाँ यज्ञ संपन्न होगा और कई भाषाओं में इसके अलग अलग रूप हैं कोई आमीन कोई कहता इरशाद इन सब रूपों में हम उसी एक एसन की बात करते हैं कि हाँ ऐसा होगा ऐसा ही हो इसलिए ओम वो परमेश्वर है और परमेश्वर की आवाज़ भी है परमेश्वर का स्वरूप भी है और परमेश्वर का उद्गार भी है वो परमेश्वर ही है और स्वयं परमेश्वर है हम कहेंगे कि परमेश्वर और परमेश्वर के आवाज़ तो अलग चीज़ होना चाहिए लेकिन जहाँ अद्वैत की बात आती है वहाँ पे अलग नाम की कोई शब्द नहीं होता वहाँ पर कुछ अलग नहीं होता वहाँ जो कुछ है वो एक ही है इसलिए अद्वैत कहा है अद्वैत जो दो नहीं है लेकिन उन्होंने एक नहीं बोला वो एक भी नहीं है वो समग्र है वो सब कुछ है इसलिए वो एक भी नहीं है अनेक भी नहीं है बल्कि वो समग्र है यूनिटी इसके बाद इस शिक्षावली के अंत में चूंकि अब आज का समय हमारे पास बहुत कम बचा है शिक्षावली के अंत में एक कन्वोकेशनल मैसेज दिया था यानी कि एक दीक्षांत व्याख्यान दिया था ऋषियों ने कि तुम जब इस संसार से या इस आश्रम से घर जाओ क्योंकि जब उनकी वेद की शिक्षा पूरी हो जाती है पूरी शिक्षा हो जाने के बाद में जब वो वापस जाता है शिष्य तो उसको कहते हैं कि सत्य बोलो धर्म का साथ मत छोड़ो सत्य आचरण करो स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करना प्रवचन से प्रमाद मत करना तुम अपने परिवार को बढ़ाओ प्रजनन करो परिवार को सुखी रखो खेती व्यवसाय जो आपका पारंपरिक कार्य है वो करो हमको एक बड़ी भ्रांति है कि उपनिषद लंगोटी बिना के जंगल में भेज देते हैं कि वो इस तरीके का सन्यास की बात करते हैं लेकिन ये प्रबल इसका विरोध है वो कहते हैं कि जिस संसार से तुम ऋणी हो जिस समाज के तुम ऋणी हो जिस परिवार के तुम ऋणी हो उस परिवार का ऋण पूरा करो तुम कभी भी मंगल कार्य से मोहम्मद चुराओ मंगल कार्य करो लेकिन इन सबके साथ में क्या करो प्रवचन भी करो और स्वाध्याय भी करो प्रजनन प्रवचन छ मैंने प्रजनन भी करो और प्रवचन भी करो स्वाध्याय छवचन इंच यानी प्रवचन भी करो स्वाध्याय भी करो जब वो कहते हैं प्रजा छवचन इंच यानी आप विवाह भी करो शादी विवाह करो बाल बच्चे पैदा करो और अपना गृहस्थ आश्रम चलाओ लेकिन साथ में कभी भी इस विद्या का साथ जो तुम इस आश्रम से लेके जा रहे हो कभी मत छोड़ना इन सब बातों को इसके आगे अपन चूँकि आज हमारा समय है कि आज सब लोग वहां पर चल कर जन्मदिन मनाएँ तो आज हमारी बात ही समाप्त करते हैं गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु